देवी भागवत पांचवा का पांचवाध तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली बाजू बंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानों के मुख से ठहरो ठहरू की आवाज निकलने लगी भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेग पूर्वक लुढ़क कर चला उसे जाते देखकर कालिका ने कमल की हाथी शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया कंठ से रुधिर की अजस्त्र धाराएं बहने लगी मस्तक कट जाने पर वह जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था जमीन पर पड़ गया अब उसके प्राण शरीर से निकल तुरंत प्रयाण कर, कर गए उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र से ही संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे सुखदायनी वायु चलने लगी दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया होम करते समय अग्नि के पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी राजन मरने से बचे हुए कितने दानों थे उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयुष त्याग कर पाताल की यात्रा की देवी का यह सम्पूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्तिपूर्वक निरंतर इन समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है भगवती की कृपा से बुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है रोगी रोग से मुक्त हो जाता है इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती है